ध्यान और आध्यात्मिक जीवन चतुर्थ भाग अध्यात्म बिखरे मोती अध्याय पैंतीस आध्यात्म के बिखरे मोती इस प्रतिभासिक जगत में अशिष्टा श्रेष्ठ संस्था जैसा कोई चीज नहीं है क्योंकि आदर्श शक्ति नहीं है हमें वस्तुओं को उनकी वास्तविकता में स्वीकार करना चाहिए सर्वत्र अच्छी और बुरी दोनों ही बातें पाई जाती है और हमें उस संस्था को चुनना चाहिए जिसमें बुराई की अपेक्षा अच्छाई अधिक हो और जो हमारे सुधार में भी सहायक हो अपनी सहायता स्वयं करना सबसे अच्छा है लेकिन इसे अहम केंद्रित नहीं होना चाहिए स्वामी ब्रह्मानंद जी हमसे कहा करते थे मन ही तुम्हारा गुरु है इसका अर्थ यह है कि वह इतना पवित्र हो कि अपने अंतर्यामी परम गुरु के साथ संपर्क स्थापित कर सके यही मेरा सर्वश्रेष्ठ निर्देश है यह सोचकर कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो अपने को दुर्बल मत करो किसी बाह्य सहायता पर अत्यधिक निर्भर होने के बदले अंतर्यामी गुरु से ज्ञाना लोक और मार्गदर्शन के लिए आंतरिक प्रार्थना करो दूसरों की सुखी देखकर सुख अनुभव करना सीखो हम सभी में कमजोरियां और विशेषताएं हैं दोनों को एक साथ रखकर देखने पर तुम पाओगे कि अच्छाइयां बुराइयों से अधिक है लेकिन उन बुराइयों को क्रमशः दूर करना है जब दुर्बलताओं का अवलोकन करने से तुम्हें निराशा हो तो पीछे मुड़कर देखो कि पिछले कुछ वर्षों में तुम में कितना महान परिवर्तन हुआ है इससे तुम में आशा का संचार होगा और पुनः पुनः प्रयास के लिए तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा यह जानकर कि तुम्हारे पीछे दैवीय शक्ति विद्यमान है आंतरिक प्रयास और प्रार्थना द्वारा इससे शक्ति प्राप्त करना सीखो मुझे विश्वास है कि कालांतर में तुम्हारा इतना आध्यात्मिक रूपांतरण हो जाएगा जितनी तुम अभी कल्पना नहीं कर सकते हमारा आदर्श इतना महान है कि जितना ही हम उसकी ओर बढ़ते हैं उतना ही हमें ज्ञात होता है कि सभी अभी और बहुत कुछ प्राप्त करना है यह बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हम आगे बढ़ते रहते हैं और वह हमें ध्यान और प्रार्थना बनाए रखकर दिव्य आनंद का कुछ आस्वादन करने में समर्थ बनाता है हमें सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए उसकी ओर जाने के बहुत से मार्ग हैं जीव विकास के एक क्रम विशेष का अनुसरण करता है और उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन मूल परिणाम प्रगति की ही होनी चाहिए हमारी प्रगति सुव्यवस्थित होनी चाहिए हमारे विचार सुव्यवस्थित और स्पष्ट होना चाहिए वे प्रारंभ में अपरिपक्व भले ही हों लेकिन उन्हें और स्पष्ट और अनिश्चित नहीं होना चाहिए हमारी प्रगति के साथ ही साथ परमात्मा की हमारी धारणा भी अधिकाधिक विकसित होनी चाहिए अपनी वास्तविक स्थिति को जानना पहला कदम है ईश्वर आत्मा और जगत के साथ अपने संबंध का पता लगाओ प्राणम में हम जहाँ हैं वहीं खड़े रहकर हमें जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए हमारे विकास के साथ कर्तव्य की हमारी धारणा का भी विकास होता है लेकिन पवित्रता और भगवत भक्ति मुख्य है हमारी अपने विषय में हम क्या हैं इसकी स्पष्टता इस धारणा अवश्य होनी चाहिए और उसके बाद अपने में कैसे परिवर्तन लाया जाए यह सोचना चाहिए परिवर्तन बिरले ही एक समान होते हैं हमें उतार चढ़ाव होते हैं लेकिन हमें प्रगति करते रहना चाहिए श्रेष्ठतर बनते जाना चाहिए यदि हम अधोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगी होवें तो हमें पुनः ऊपर उठना चाहिए हमारे नाना मनोभाव हो सकते हैं लेकिन हमारा एक मुख्य मनोभाव होना चाहिए शांत आध्यात्मिक मनोभाव यदि हम क्रोधित भी हो तो कम से कम पूरे मन तो से तो क्रोध नहीं होना चाहिए मन के एक अंश को तो कम से कम नियंत्रण में रखो अप्रभावित रहना सीखो अपने मन का संतुलन बनाए रखो क्या सच्चा धर्म इसकी उपलब्धि करा सकता है प्रत्येक व्यक्ति में किसी उच्चतर वस्तु के लिए झटपड़ाहत है आत्मपिपाशा आत्मपिपाशा का तथ्य गहराई में विद्यमान है कुछ समय के लिए हम उसे भूल भी भले ही भूल जाए पर आत्मा की यह चाह पुनः उभर आती है स्वयं के प्रति तीन दृष्टिकोण संभव है पहला मैं देह हूँ दूसरा मैं मन हूँ तीसरा मैं आत्मा हूँ मेरे सभी विचारों का साक्षी मैं हूँ यह पहला तथ्य आत्मचेतना का है पता लगाओ कि तुम्हारे लिए इसका क्या अर्थ है मन आत्मा का हमारी वास्तविक आत्मा का यंत्र है मैं देखता हूँ लेकिन ठीक तरीके से कैसे देखना यह जानना आवश्यक है यह प्रायः गलत तरीके से मानो रंगीन चश्मों से देखते हैं शुभ्ध संस्कार मन को अतिरंजित कर देते हैं मन को कम रंजित होने दो वस्तुएं जैसी है उन्हें वैसा ही देखने का प्रयत्न करो भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है अभी हम उस ईश्वर के विषय में विचार कर रहे हैं जो हमारे भीतर विद्यमान है वह हमें जोड़ने वाला सूत्र है हम प्राय यह भूल जाते हैं और अत्यधिक स्वाभिमानी हो जाते हैं हम मानो सागर के बुद्बु के समान हैं जिन्होंने सामान्य सत्ता को विस्मित कर दिया है ईश्वर और हमारे बीच का सूत्र खोज निकालना व्यवहारिक धर्म है अथवा स्वयं की एक वृत्त पर बिंदु के रूप में कल्पना करो ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहाँ वृत्त न हो हम एक दूसरे से सीधे नहीं बल्कि इस वृत्त के माध्यम से जुड़े हुए हैं तात्पर्य यह है कि सबके प्रति सम दृष्टि होना चाहिए व्यक्तिगत जीवन को आध्यात्मिक जीवन में रूपांतरित करो लेकिन यह कार्य स्वयं से प्रारंभ करो सर्वप्रथम अंतर्यामी परमात्मा के साथ एक निश्चित संबंध स्थापित करो भगवान के साथ संबंध मानवीय संबंधों की तरह परिवर्तित नहीं होता मृत्यु विनाश नहीं है यह केवल स्थान परिवर्तन है आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो कभी परिवर्तित नहीं होती शुभ और अशुभ दोनों हैं और कभी हम उस वास्तविक सत्ता की झलक पा जाते हैं जो न तो शुभ है, है और न अशुभ। जो आध्यात्मिक जीवन में सहायक हो वह शुभ है जो हानिकारक हो वह अशुभ है हम में शुभ और अशुभ दोनों ही तत्व हैं अशुभ को दूर करो शुभ को ग्रहण करो और उसके बाद शुभ और अशुभ के परे चढ़े जाओ हम कम से कम इस आदर्श के निकट जा सकते हैं और पूर्णता की दिशा में प्रयास कर सकते हैं आसक्त मत हो विचलित मत हो दृश्य जगत के पीछे अवस्थित सत्ता को देखने का प्रयत्न करो हमें दयालु होना चाहिए लेकिन अंध नहीं अनंत सहानुभूति संपन्न हो दुख और कष्ट एक प्रकार की शिक्षा है उन्हें सहन करो दुख के माध्यम से भी परमात्मा की ओर मुड़ो सत्य की पिपाशा भी हमें परमात्मा की ओर ले जाती है हमें अपने आप के साथ तादाद में रहना चाहिए यदि हम संतुलित न हो तो हम दूसरों को चोट पहुंचाएंगे। शरीर और मन में समरसता लाओ अपनी भावनाओं का उदात्तीकरण आवश्यक है यदि उनका दमन किया जाता है तो वे बार बार बाहर निकल पड़ती हैं दमन का निरोध पर्याप्त नहीं है मित्रों के स्पंदन कुछ हद तक एक समान होते हैं क्रुद्ध व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखो उच्चतर स्तर से सहानुभूति रखो ऐसे अवसर आते हैं जब हमें दूसरों के साथ असहमत होना अथवा दूसरों को डांटना पड़े लेकिन ऐसा हमें कुछ आत्म नियंत्रण बनाए रखकर करना चाहिए ऐसा करने पर यह झगड़े अथवा गलत फहमी को जन्म नहीं देगा यदि हम में आंतरिक सामंजस्य हो तो हम दूसरों में समरसता का संचार करेंगे यदि हम चंचल होंगे तो हमारे लिए आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की समस्याएँ पैदा होंगी सर्वप्रथम हमारी स्वयं के संबंध में एक आध्यात्मिक धारणा होनी अवश्य चाहिए तभी हम अपने और परमात्मा के बीच तथा दूसरों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं सर्वप्रथम हमारी एक दृढ़ बौद्धिक मान्यता होनी चाहिए उसके बाद उस मान्यता को कसौटी पर कसना चाहिए हमारे विचारों और कार्यों में हमारी आस्था की परीक्षा होती है हमें उसके अनुरूप जीवन यापन करना चाहिए धर्म के विषय में बातें बहुत होती हैं बातें जितनी कम हो उतना अच्छा है हमें कर्म करना चाहिए हमें आदर्श के अनुरूप जीवन यापन करना चाहिए केवल कुछ व्यक्ति ही वास्तविक धार्मिक जीवन जी सकते हैं सिद्धांत की बातें बहुत अधिक है आचरण आवश्यक है सत्य एक है लेकिन उसको पाने के मार्ग अनेक है निम्नतर सत्यों से उच्चतर सत्यों को जाया जाता है हमें सत्य की झलकें प्राप्त करनी चाहिए इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं आदर्शों को आत्मसात करना तथा उन्हें जीवन में उतारना चाहिए आदर्श को नीचा मत करो वहाँ तक स्वयं उठो हमें क्रमशः एक एक कदम उस ओर बढ़ना चाहिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनो विचारों और धारणाओं को स्पष्ट से स्पष्टतर बनाओ स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ो और वहाँ से कारण तक जाओ